श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी तंत्र का कथन है कि इस प्रकार की दीक्षा में शास्त्र निर्धारित कालाकाल के विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं है दीक्षायांचला पांग काल क्वचेन सदर्शना देव सूर्य पर्वे शिष्य आहूय गुरुना कृपया यदि तत्र दीयना विचार्य कदाचन अर्थात हे चपल नयने पार्वती वीर तथा दिव्य भाव संपन्न गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करने में कालाकाल विचार की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तरायण में सदगुरु के दर्शन लाभ होने पर एवं कृपापूर्वक शिष्य को दीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा बुलाए जाने पर लग्नादि का विचार किए बिना ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए साधारण दिव्य भाव संपन्न गुरुदेव के संबंध में ही शास्त्र में जब इस प्रकार का निर्देश है तो जगदम्बा के हाथों में सर्वथा यंत्र स्वरूप बने रहकर निरहेतु करुणापूर्ण अलौकिक श्री रामकृष्ण देव का दूसरों को शिक्षा प्रदान तथा उनमें धर्म शक्ति संचार के इस प्रकार का निर्णय करना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है क्योंकि जगन कृपा कृपापूर्वक श्री रामकृष्ण देव के शरीर मन को माध्यम बनाकर उस समय केवल तंत्रोक्त दिव्य भाव के खेल को ही दिखाने लगी थी सो बात नहीं है अभी तो देव दिव्य भाव सम्पन्न समस्त गुरुओं ने जितने मत हैं उतने ही पथ हैं इस प्रकार के जिस उदार भाव की अब तक कभी भी साधना तथा उपलब्धि नहीं की थी उस महान उदार भाव को जगत के हित के लिए श्री राम देव के भीतर से ने उन दिनों प्रकट करने लगी इसीलिए हमारा यह कहना है कि इसके बाद श्री राम कृष्ण देव के जीवन में एक नवीन अध्याय का तभी से प्रारंभ हुआ भक्तिमान श्रोता संभवतः हमारी इस बात को सुनकर वक्र कटाक्ष करते हुए यह कहेंगे तुम लोगों की ये कैसी बातें हैं यदि तुम श्री राम देव को ईश्वरावतार कहकर ही निर्देश करना चाहते हो तो फिर उनके भीतर उस भाव या शक्ति का विकास कभी विद्यमान नहीं था या नहीं कह सकते इसके उत्तर में हमारा कहना है भाई श्री रामकृष्ण देव के कथन को ही प्रमाण मानकर हम ऐसा कह रहे हैं मानव देह धारण करने पर ईश्वरावतारों के भीतर सर्वदा सब प्रकार के ईश्वरीय भाव तथा उस शक्ति का विकास विद्यमान नहीं रहता जब जिसकी आवश्यकता होती है तभी उसका विकास हो जाता है काशीपुर के बगीचे में दीर्घकाल तक रोग के साथ संग्राम करने के फलस्वरूप जब श्री कृष्ण देव का शरीर अस्थिपंजर मात्र बन गया था उस समय अपने हृदय के भाव तथा शक्ति के विकास की ओर लक्ष्य कर उन्होंने एक दिन हमसे कहा था माँ यह दिखा रही है कि अपने शरीर को दिखाते हुए इसके भीतर ऐसी एक शक्ति आई है कि अब मुझे किसी का स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों से स्पर्श करने के लिए कहूँगा तुम लोग स्पर्श कर दोगे उसी से दूसरों में ज्ञानोदय हो जाएगा माँ यदि अब की बार शरीर को दिखाकर इसे स्वस्थ कर दे तो दरवाजे से लोगों की भीड़ को तुम रोक नहीं पाओगे इतनी भारी संख्या में लोग आने लगेंगे तुम लोगों को इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि दवा पीकर अपने शरीर के दर्द को दूर करना होगा श्री रामकृष्ण देव के इस कथन से यह स्पष्ट विदित होता है कि वे स्वयं यह कह रहे हैं कि उनके भीतर जिस शक्ति के विकास को उन्होंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था उस समय अपने भीतर वे उसी का अनुभव कर रहे हैं इस संबंध में ऐसे और भी अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं दिव्य भाव के आवेग से उस समय श्री कृष्ण देव व्याकुल हो उपरोक्त रीति से भक्तों को पुकार कर ही शांत नहीं हो पाए थे जिस जगह समाचार पहुँचने पर दक्षिणेश्वर में उनकी अवस्थिति की बात प्राय समस्त भक्तों को विदित हो सकती है जगदम्बा ने उनके हृदय में इसका संकेत कर उनको बेलखड़िया के बगीचे में ले जाकर भक्त प्रवर श्री केशव के साथ उनकी भेंट करा दी इस घटना के कुछ दिन बाद ही श्री रामकृष्ण देव की कृपा संपद के विशेष अधिकारी भावावस्था में पूर्वदृष्ट स्वामी विवेकानंद ब्रह्मानंद प्रमुख भक्तों का क्रमशः आगमन होने लगा उन लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीलाओं को यदि उनकी कृपा हुई तो फिर कभी कहने का हम प्रयास करेंगे इस समय अदृष्ट पूर्व उस दिव्य भावावेश में सन 1885 सौ ईस्वी की रथ यात्रा के अवसर पर अपने भक्त बृंद को लेकर उन्होंने जिस तरह कुछ दिन बिताए थे दृष्टांत स्वरूप उस चित्र को पाठकों को दृष्टिगोचर कराकर गुरु भाव पर्व का हम उपसंहार करना चाहते हैं